कर्मयोग स्वामी विवेकानंद कर्म, कर्म रहस्य दूसरों की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनकी सहायता करना महान कर्म अवश्य है परंतु अभाव की मात्रा जितने अधिक रहती है तथा सहायता या उपकार जितने अधिक दूर तक अपना असर कर सकता है उसी मात्रा में वह उपकार भी उच्चतर होता है यदि एक मनुष्य के अभाव एक घंटे के लिए हटाए जा सके तो वह उसकी सहायता अवश्य है और यदि एक साल के लिए हटाए जा सके तो यह उससे भी अधिक सहायता है पर यदि उसके अभाव सदा के लिए दूर कर दिए जाए तो सचमुच वह उसके लिए सबसे अधिक सहायता होगी केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा है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 किसी मनुष्य की आध्यात्मिक सहायता करना ही उसकी सबसे बड़ी सहायता करना है जो मनुष्य को पारमार्थिक ज्ञान दे सकता है वही मानव समाज का सबसे बड़ा हितैषी है हम देखते भी हैं कि जिन व्यक्तियों ने मनुष्य की आध्यात्मिक सहायता की है वे ही वास्तव में महान शक्तिशाली थे कारण यह है कि आध्यात्मिकता ही हमारे जीवन के समस्त कृत्यों का सच्चा आधार है आध्यात्मिक शक्तिशाली पुरुष चाहे तो किसी भी विषय में क्षमता संपन्न हो सकता है और जब तक मनुष्य में आध्यात्मिक बल नहीं आता तब तक उसकी भौतिक आवश्यकताएं भी तो भली भांति तृप्त नहीं हो सकती आध्यात्मिक सहायता से नीचे है बौद्धिक विकास में सहायता करना पर साथ ही यह ज्ञान दान भोजन तथा वस्त्र के दान से कहीं श्रेष्ठ है इतना ही नहीं वर्ण प्राण दान से भी उच्च है क्योंकि ज्ञान ही मनुष्य का प्रकृत जीवन है अज्ञान की मृत्यु है और ज्ञान जीवन यदि जीवन अंधकार में है और अज्ञान तथा क्लेश में बीतता है तो वास्तव में ऐसे जीवन का मूल्य कुछ भी नहीं है ज्ञान दान से नीचे है शारीरिक सहायता का दान अतः हमारे सम्मुख अब दूसरों की सहायता का प्रश्न उपस्थित हो तो हमें इस भूल धारणा से सदा बचे रहने का प्रयत्न करना चाहिए कि शारीरिक सहायता की एकमात्र शारीरिक सहायता ही एकमात्र सहायता है वास्तव में शारीरिक सहायता तो सब सहायताओं में केवल अंतिम ही नहीं वरन निम्नतम श्रेणी की भी है क्योंकि इसके द्वारा चित्त वृत्ति चित्त तृप्त नहीं हो सकती भूखे रहने से जो कष्ट होता है उसका परिहार भोजन कर लेने से ही हो जाता है परंतु वह भूखे पुनः लौट वह भूख पुनः लौट आती है हमारे क्लेशों का अंत तो केवल तभी हो सकता है जब हम तृप्त होकर सब प्रकार के अभावों से परे हो जाएं, तब सुधा हमें पीड़ित नहीं कर सकती और न कोई क्लेश अथवा दुःख ही हमें विचलित कर सकता है अतएव जो सहायता हमें आध्यात्मिक बल देती है वही सर्वश्रेष्ठ है उससे नीचे है बौद्धिक अथवा मानसिक सहायता और सबसे नीचे है शारीरिक सहायता का स्थान मात्र शारीरिक सहायता द्वारा ही संसार के दुखों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता जब तक मनुष्य का स्वभाव ही परिवर्तित नहीं हो जाता तब तक ये शारीरिक आवश्यकताएं सदा बनी ही रहेंगी और फलस्वरूप क्लेशों का सदैव अनुभव भी होता रहेगा कितनी भी शारीरिक सहायता उनका पूर्ण उपचार नहीं कर सकती इस दुख समस्या की केवल एक ही मानसा है और वह है समस्त मानव जाति को पवित्र कर देना अपने चारों ओर हम जो दुख क्लेश देखते हैं उन सब का केवल एक ही मूल कारण है अज्ञान मनुष्य को ज्ञानालोक दो उसे आध्यात्मिक बल संपन्न करो यदि हम यह करने में समर्थ हों यदि सभी मनुष्य पवित्र आध्यात्मिक बल संपन्न और सुशिक्षित हो जाए केवल तभी संसार में से दुख का अंत हो सकेगा अन्यथा नहीं देश के प्रत्येक घर को हम सदा वर्त में भले ही परिणित कर दें देश को अस्पतालों में भले ही भर दें परंतु जब तक मनुष्य का चरित्र परिवर्तित नहीं होता तब तक दुख क्लेश बना ही रहेगा गीता में हमें इस बात का बारंबार उपदेश मिलता है कि हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए कर्म स्वभावता ही सत्य सत्य से मिश्रित होता है हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं कर सकते जिससे कहीं कुछ भला ना हो और ऐसा भी कोई कर्म नहीं है जिससे कहीं न कहीं कुछ हानि ना हो प्रत्येक कर्म अनिवार्य रूप से गुण दोष से मिश्रित रहता है परंतु फिर भी शास्त्र हमें सतत कर्म करते रहने का ही आदेश देते हैं सत और असत दोनों का अपना अलग अलग फल होगा सतकर्मों का फल सत्य होगा और असत कर्मों का फल असत परंतु सत और असत दोनों ही आत्मा के लिए बंधन स्वरूप है इस संबंध में गीता का कथन है कि यदि हम अपने कर्मों में आसक्त न हो तो हमारी आत्मा पर किसी प्रकार का बंधन नहीं पड़ सकता अब हम देखेंगे कि कर्मों में अनासक्ति कात्पर्य क्या है गीता का मूल सूत्र यह है कि निरंतर कर्म करते रहो परंतु इसमें आसक्त मत हो जिस ओर मन का विशेष झुकाव होता है स्थूल रूप से उसे ही संस्कार कह सकते हैं यदि मन को एक तालाब मान लिया जाए तो इसमें उठने वाली प्रत्येक लहर जब शांत हो जाती है तो वास्तव में वह बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाती वरण चित्त में एक प्रकार का चिन्ह छोड़ जाती है तथा ऐसी संभावना का निर्माण कर जाती है जिससे वह लहर दोबारा फिर से उठ सके इस चिन्ह तथा इस लहर के फिर से उठने की संभावना को मिलाकर हम संस्कार कह सकते हैं हमारा प्रत्येक कार्य हमारा प्रत्येक अंग संचालन हमारा प्रत्येक विचार हमारे चित्त पर इसी प्रकार का एक संस्कार छोड़ जाता है और यद्यपि ये संस्कार ऊपरी दृष्टि से स्पष्ट न हो तथापि वे अज्ञात रूप से अंदर ही अंदर कार्य करने में विशेष प्रबल होते हैं हम प्रति मुहूर्त जो कुछ हैं वह इन संस्कारों के समुदाय द्वारा ही निमित्त होता है मैं इस मुहूर्त जो कुछ हूँ वह मेरे अतीत जीवन के समस्त संस्कारों का प्रभाव है इसे ही प्रकृत दृष्टि से चरित्र कहते हैं और प्रत्येक मनुष्य का चरित्र इन संस्कारों की समष्टि द्वारा ही निमित्त होता है यदि शुभ संस्कारों का प्राबल्य रहे तो मनुष्य का चरित्र अच्छा होता है और यदि अशुभ संस्कारों का तो बुरा यदि एक मनुष्य निरंतर बुरे शब्द सुनता रहे बुरे विचार सोचता रहे बुरे कर्म करता रहे तो उसका मन भी बुरे संस्कारों से पूर्ण हो जाएगा और बिना उसके जाने ही वे संस्कार उसके समस्त विचारों तथा तो कार्यों पर अपना प्रभाव डाल देंगे असल में ये बुरे संस्कार निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं अतएव बुरे संस्कार संपन्न होने के कारण उस व्यक्ति के कार्य भी बुरे होंगे वह एक बुरा आदमी बन जाएगा इसके सिवाय अन्यथा होना असंभव है ये बुरे संस्कार उसमें दुष्कर्म करने की प्रबल प्रवृत्ति उत्पन्न कर देंगे वह तो इन संस्कारों के हाथ एक यंत्र सा होकर रह जाएगा वे उसे बलपूर्वक दुष्कर्म करने के लिए बाध्य करेंगे इसी प्रकार यदि एक मनुष्य अच्छे विचार रखे और सत्कार्य करे तो उसके इन संस्कारों का प्रभाव भी अच्छा ही होगा तथा उसकी इच्छा न होते हुए भी वे उसे सत्कार्य करने के लिए प्रवृत्त करेंगे जब मनुष्य इतने सत्कार्य एवं सत्चिंतन कर चुकता है कि उसकी इच्छा न होते हुए भी उसमें सत्कार्य करने का एक अनिवार्य प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है तब फिर यदि वह दुष्कर्म करना भी चाहे तो इन सब संस्कारों की समृष्टि स्वरूप उसका मन उसे ऐसा करने से फ़ौरन रोक देगा इतना ही नहीं वरन उसके ये संस्कार उसे उस मार्ग पर से हटा देंगे तब वह अपने संस्कारों के हाथ एक कठपुतली जैसा हो जाएगा जब ऐसी स्थिति हो जाती है तभी उस मनुष्य का चरित्र घटित कहलाता है जिस प्रकार कछुआ अपने सब अंगों को खपड़े के अंदर समेट लेता है और तब उसे चाहे हम मार ही क्यों न डालें उसके टुकड़े टुकड़े ही क्यों न कर डालें पर वह बाहर नहीं निकलता इसी प्रकार जिस मनुष्य ने अपने मन एवं इंद्रियों को वश में कर लिया है उसका चरित्र भी सदैव स्थिर रहता है वह अपने आभ्यंतरिक शक्तियों को वश में रखता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संसार की कोई भी वस्तु उसके मन पर कार्य नहीं कर सकती मन के ऊपर इस प्रकार सदविचारों एवं सुसंस्कारों का निरंतर प्रभाव पड़ते रहने से सत्कार्य करने की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है और इसके फलस्वरूप हम इंद्रियों कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय दोनों को वश में करने में समर्थ होते हैं तभी हमारा चरित्र प्रतिष्ठित होता है तभी हम सत्यलाभ कर सकते हैं ऐसा ही मनुष्य सदैव निरापद रहता है इससे किसी भी प्रकार की बुराई नहीं हो सकती वह फिर कहीं भी रहे उसके लिए कोई धोखा नहीं है इन शुभ संस्कारों से संपन्न होने की अपेक्षा एक और भी अधिक उच्चतर अवस्था है और वह है मुक्ति लाभ की इच्छा तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि सभी योगों का ध्येय आत्मा की मुक्ति है और प्रत्येक योग समान रूप से उसी ध्येय की ओर ले जाता है भगवान बुद्ध ने ध्यान से तथा ईसा मसीह ने प्रार्थना द्वारा जिस अवस्था की प्राप्ति की थी मनुष्य केवल कर्म द्वारा भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है बुद्ध ज्ञानी थे और ईसा मसीह भक्त पर भी दोनों एक ही ध्येय को पहुंचे थे मुक्ति का अर्थ है संपूर्ण स्वाधीनता शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के बंधनों से छुटकारा पा जाना इसे समझना ज़रा कठिन है लोहे की जंजीर भी एक जंजीर है और सोने की जंजीर भी एक जंजीर है यदि हमारी उंगली में एक कांटा चूह जाए तो उसे निकालने के लिए हम एक दूसरा कांटा काम मिलाते हैं परंतु जब वह निकल जाता है तो हम दोनों ही को फेंक देते हैं हमें फिर दूसरे कांटे को रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि दोनों आखिर कांटे ही तो हैं इसी प्रकार कुसंस्कारों का नाश शुभ संस्कारों द्वारा करना चाहिए और मन के खराब विचारों को अच्छे विचारों द्वारा दूर करते रहना चाहिए जब तक कि समस्त कुविचार लगभग नष्ट हो जाए नष्ट न हो जाए अथवा पराजित न हो जाए या वशीभूत होकर मन में कहीं एक कोने में न पड़ पड़े रह जाए परंतु उसके उपरांत शुभ संस्कारों पर भी विजय प्राप्त करना आवश्यक है तभी जो आशक्त था वह अनासक्त हो जाता है कर्म करो अवश्य करो पर उस कर्म अथवा विचार को अपने मन के ऊपर कोई गहरा प्रभाव न डालने दो लहरें आए और जाए पेशियों और मस्तिष्क से बड़े बड़े कार्य होते रहे पर देखना वे आत्मा पर किसी प्रकार का गहरा प्रभाव न डालने पाए अब प्रश्न यह है कि यह हो कैसे सकता है हम देखते हैं कि हम जिस किसी कर्म में लिप्त हो जाते हैं उसका संस्कार हमारे मन में रह जाता है मान लो सारे दिन मैं सैकड़ों आदमियों से मिला और उन्हीं में से एक ऐसे व्यक्ति से भी मिला जिससे मुझे प्रेम है तब यदि रात को सोते समय मैं उन सब लोगों को स्मरण करने का प्रयत्न करूं तो देखूंगा कि मेरे सम्मुख केवल उसी व्यक्ति का चेहरा आता है जिसे मैं प्रेम करता हूँ भले ही इसे मैंने केवल एक ही मिनट के लिए देखा हो उसके अतिरिक्त अन्य सब व्यक्ति अंतर्हित हो जाएंगे ऐसा क्यों इसलिए कि उस व्यक्ति के प्रति मेरी विशेष आसक्ति ने मेरे मन पर अन्य सभी लोगों की अपेक्षा एक अधिक गहरा प्रभाव डाल दिया था शरीर विज्ञान की दृष्टि से तो सभी व्यक्तियों का प्रभाव एक ही हुआ था प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा नेत्रपट पर उतर आया था और मस्तिष्क में उसके चित्र भी बन गए थे परंतु फिर भी मन पर इन सब का प्रभाव एक समान न था संभवतः अधिकतर व्यक्तियों के चेहरे एकदम झलक ही मिली थी भीतर तक समा गया शायद इस चेहरे का चित्र मेरे मन में वर्षों से रहा हो और मैं उसके बारे में सैकड़ों बातें जानता हूँ अतः उसकी इस एक झलक नहीं मेरे मन में उन सैकड़ों सोती हुई यादगारों को जगा दिया और इसलिए शेष अन्य सब चेहरों को देखने के संवेद फलस्वरूप मन में जितने सब संस्कार पड़े इस एक चेहरे को देखने से मेरे मानस पटल पर उन सब की अपेक्षा सौ गुना अधिक संस्कार पड़ गया इसी कारण उसने मन के ऊपर सहज ही इतना प्रबल प्रभाव जमा दिया